दौड़ प्रतियोगिता गर्मी का मौसम था हाथी महाराज तालाब में खूब ना है जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें सैकड़ों दिखाई पड़ी उन्हें देखते ही हाथी गया और कहा आप लोग मुझे देखकर सलाम क्यों नहीं करते क्षमा करना महाराज, महाराज, हम काम में व्यस्त थी आपको देखा ही नहीं एक छोटी चीटी ने उत्तर दिया काम तुच्छ जंतु तुम क्या काम कर सकती हो हाथी ने पूछा हम छोटी है मगर तुच्छ नहीं एक निर्भीक चीटी ने आगे आकर जवाब दिया हाथी का क्रोध और बढ़ गया इतनी हिम्मत तुम छोटी हो और बेकार भी मुझे देखो मैं कितना बलवान हूँ कहाँ चूकती हम आपसे किसी बात में कम नहीं है। आप जो जो कर सकते हैं हम भी वह सब कर सकते हैं हाथी ने चीटी की ओर अकड़ कर देखा उसके उसके हाथ उसके पाँव की उंगली के बाल से भी छोटी थी क्या तुम मेरे साथ दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो हाथी ने चुनौती दी क्यों नहीं दौड़ में तुम्हें हरा भी सकती हूँ चीटी ने आत्मविश्वास से कहा हाथी गुस्से से चिंगाड़ा बेवकूफ मेरा एक पग पार करने में तुम्हें एक युग लगेगा चलो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा प्रतियोगिता शुरू हुई हाथी ने थोड़ी दूर दौड़ने के बाद नीचे देखा अरे चीटी तू अब तक दौड़ रही है हाथी ने आश्चर्य से कहा हाथी थोड़ी दूर और दौड़ा चीटी अभी उसके निकट भाग रही थी हाथी और तेजी से दौड़ा कई पहाड़ी और बथरीले रास्ते पार किए जब जब उसने नीचे देखा तब तक चीटी को अपने साथ ही दौड़ते पाया हाथी अब थकने लगा उसकी सांस फूलने लगी वह दौड़ समाप्त करना चाहता था पर चीटी साथ साथ चल रही थी मैं हार कैसे मान सकता हूं ऐसा सोचकर हाथी दौड़ता रहा शोर सुनकर सब जानवर बाहर निकले तमाशा देखने लगे शाबाज चीटी और भागो सबने ने उहाल सुनकर हाथी और क्रोधित हुआ वह अंधा धून भागने लगा और एक गड्ढे में जाकर गिर गया सभी जानवर ऊपर से देख रहे थे वहां चीटी भी खड़ी थी बेचारा हाथी हार गया तुम बाहर कैसे आओगे मैं तो तुम्हें बाहर निकालने वाली नहीं हूँ चीटी हंसते हुए चल पड़ी जानवरों को हाथी पर तरस आया उन्होंने बाहर निकलने में उसकी मदद की हाथी ने भी जानवरों को तंग न करने का वचन दिया तब चलते चलते हाथी ने बंदर से पूछा बताओ चीठी कैसे जीत पाई बंदर ने कहा मूर्ख हाथी चीठी तो हर जगह होती है हर बार तुमने अलग चीठी को देखा जिस चिठी ने तुम्हें शुरू में चुनौती दी वो तो तुम्हारे साथ चली ही नहीं सोविता पुंज की लिखी लोक कथा पर आधारित